उनके अध्यक्ष जी और उनके सभी सम्मानित अधिकारी और यहां आए हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सभी साथियों एक ऐसे समय में आपके बीच में व्याख्यान करने आया हूं जब सारे देश में बहुत हताशा का माहौल है इंडस्ट्रीज के बीच में जो हताशा है उसको एक ही लाइन में मैं आपसे कहूं अभी कुछ दिन पहले मैं शेयर मार्केट में गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा एक लेक्चर हुआ था रिंग के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जिनका लेक्चर वो रिंग में करते हैं लेकिन पता नहीं मेरा लेक्चर उन्होंने रिंग में रखा और शेयर मार्केट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर दमानी वो खुद मेरे लेक्चर में मौजूद थे तो लेक्चर के बीच में दमानी साहब ने जो मुझे एक बात कही वो ये कि राजीव भाई पिछले 40 साल में हिन्दुस्तान के बाजार में इतनी भयंकर मंदी नहीं आई जो इस साल में हम देख रहे हैं माने इतना भयंकर रिसेशन इंडियन मार्केट में आ गया है कि पता नहीं क्या होगा वो खुद कह रहे हैं मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे देश के लोगों के साथ क्या होने जा रहा है ये जो भयंकर रिसेशन आया है इंडियन मार्केट में ये ऐसे ही नहीं आया है इसको बाकायदा प्लानिंग के साथ आपके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और आपके मार्केट में रिसेशन को इंट्रोड्यूस किया है एक पॉलिसी के तहत जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनका नतीजा है लेकिन मैं मानता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो डाली इसलिए गई हैं ताकि आपको बर्बाद किया जाए आपके मार्केट में रिसेशन आए आपके इंडस्ट्रीज बंद होते चले जाए आपके लोग व्यापार करने ना पाए आपके लोगों को इतनी परेशानियां पैदा कर दी जाए कि आप खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाए ताकि जब आप मैदान छोड़कर भागेंगे, तो मल्टीनेशनल्स को फॉरेन कंपनीज को एकदम खुला हुआ रास्ता मिल जाएगा आप ही हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर दे सकते उनके साथ कंपटीशन कर सकते और मल्टीनेशनल कंपनीज की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है आज से नहीं पिछले पचासों साल से कि उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए हूं हमेशा मोनोपोली में विश्वास करते हैं वो तो मोनोपोली में विश्वास करने वाले लोग कभी भी कॉम्पिटिटर्स को बर्दाश्त नहीं करते तो उनकी यह पॉलिसी रही है दुर्भाग्य से यह पॉलिसी आपके देश में लागू की गई है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर तो आज के इस व्याख्यान में मैं दो ही बातें आपसे कहने आया हूं कि एक तो यह लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों उसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश है जिसके तहत यह चल रहा है और दूसरा कि ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो भी गया है तो इसके नुकसान क्या हुए और तीसरा हिस्सा कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलें? जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या तो इन तीन बातों पर मैं मेरे व्याख्यान को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा हमारे मार्केट में ये जो लिबराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो लिबरालाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है ये कोई अचानक से नहीं शुरू हुआ है इसकी जो तैयारी है वो बीसियों साल से चल रही है अमरीका और यूरोप के देश और उनके साथ कुछ मल्टीलैटरल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक आई एम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वगैरह वगैरह ये सब 50 साल की प्लानिंग करके चलने वाले लोग हैं 1970 के दशक से ये प्लानिंग चल रही थी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में और गेट में कि दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर करना और दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर क्यों करना है आप एक चीज जान लीजिए कि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में जब जब रिसेशन आता है तो वो अपने रिसेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश करते जब भी ऐसा होता जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 1890 में बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में 1890 में तो 1890 में जो बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में तो उस रिसेशन को दूर करने के लिए अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमिस्ट जब बैठे मीटिंग करने के लिए तो उस मीटिंग में उन्होंने फैसला क्या किया उन्होंने कहा कि यह जो रिसेशन है इसको दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिसमें युद्ध हो लड़ाई हो तो परिस्थितियां पैदा की गई 1890 के रिसेशन को दूर करने के लिए पहले विश्व युद्ध के बारे में बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां की गई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो किसी पॉलिटिकल कारण से नहीं हुआ पहले विश्व युद्ध के पीछे विशुद्ध रूप से आर्थिक कारण थे और वो सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण वो युद्ध हुआ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट का रिसेशन उस रिसेशन को उन्होंने दूर किया 1914 में युद्ध लड़कर तो 1914 से 1917 के साल में भयंकर युद्ध चला और उस युद्ध में हुआ सिर्फ एक ही काम कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों ने अपने हथियार बेचे युद्ध जब होता है तो खरीदने वाले देश भी होते हैं और हथियार बनाने वाली कंपनियों जो हथियार बनाती है वो इस तरह के हथियार नहीं होते जो रोज खरीदे जाएं और रोज उनका इस्तेमाल किया जाए वो कुछ विशेष समय पर इस्तेमाल होने वाले हथियार ही हुआ करते हैं जो युद्ध के समय में बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं तो युद्ध लड़ा उन्होंने उन्नीस से 1917 के साल में उसमें थोड़ा सा उनका रिसेशन दूर हो गया तो इकोनॉमिस्टों ने यह मान लिया कि अब ये रिसेशन दूर हो गया है कुछ साल हमको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी लेकिन फिर क्या हुआ फिर से उन्नीस में भयंकर रिसेशन शुरू हो गया जिसको दुनिया में कहा जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन तो 1930 में जो ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हुआ अमेरिका और यूरोप के मार्केट में और वहां के देशों में तो फिर से उन्होंने प्लानिंग की कि अब फिर युद्ध लड़ना चाहिए मैंने जब भी रिसेशन होगा तो युद्ध लड़कर हम उस रिसेशन को दूर करेंगे यह वहां की एक घोषित पॉलिसी है अमेरिका और यूरोप की तो अमेरिका और यूरोप ने फिर से युद्ध लड़ा और वो युद्ध था सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में जो शुरू हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर उसका भी कोई राजनीतिक कारण नहीं था विशुद्ध रूप से आर्थिक कारणों के लिए लड़ा गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसमें हिटलर को तैयार किया गया था अमेरिका की एक कंपनी है आईटीटी इंटरनेशनल सेलिफोन एंड टेलीग्राफ नाम से ऐसा लगता है कि जैसे यह टेलीफोनिक कुछ चीजें बनाती होगी टेलीग्राफिक कुछ चीजें बनाती होगी लेकिन सच्चाई यह है कि यह हथियार बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है अमरीका तो आईटीटी ने क्या किया अपना एक आदमी लगा दिया हिटलर के साथ हिटलर को मालूम नहीं था उनका एजेंट जाके हिटलर में की, आर्मी में शामिल हुआ और हिटलर का राइट हैंड मैन बन गया तो हिटलर को उसने इतना प्रवोक किया जो हिटलर लड़ना नहीं चाहता था शामिल होना नहीं चाहता था युद्ध में उस हिटलर को तैयार कर दिया उस आदमी तो हिटलर ने एक बार उसी व्यक्ति से जो उसका एडवाइजर बन चुका था एक्चुअली वो आईटीटी का चीफ था उसका नाम था फ्रेडरिक म्यूलर तो म्यूलर को एक बार हिटलर ने पूछा कि अगर मान लो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल भी हो जाऊं तो मेरे पास इतने आर्म्स नहीं हैं मैं क्लरूंगा कैसे तो उसने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको आर्म्स बेचने के लिए तैयार है तो उसने कहा पैसा नहीं है पैसे को मारिए गोली पहले आप खरीद लीजिए हम आपको कर्जा भी दिलवा देंगे तो आपको कर्जा मिल जाएगा कर्जा लेकर आप हथियार खरीदिए और उससे युद्ध लड़िए जब आपको जरूरत पड़े और आपके पास हो जाए तो आपको उसको रिपे कर दीजिएगा तो म्यूलर ने हिटलर को तैयार किया और हिटलर जो है कूद गया युद्ध में इसी तरह से अमेरिकन एजेंटों ने जापान को तैयार किया था जापान भी तैयार नहीं था युद्ध में लड़ने के लिए तो जापान और जर्मनी को खड़ा कर दिया युद्ध के लिए और उसमें भयंकर हथियार बेचे गए आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अमरीका और अमरीका के साथ बहुत सारे देश थे जो दोस्त देश माने जाते थे जो फ्रेंड कंट्रीज माने जाते थे और जर्मनी उनके विरोध में था तो अमरीका की ढेर सारी कंपनियां जर्मनी को भी हथियार बेचती थी और अमेरिकन आर्मी को भी हथियार दी जाए तो पांच छह साल ये युद्ध चला और 1945 में ये युद्ध इसलिए बंद नहीं हुआ कि सभी देशों को शांति करने की जरूरत थी इसलिए बंद हो गया कि जितने हथियार थे वो सब खर्च हो गए हथियार बचे ही नहीं थे तो आगे युद्ध लड़ने की संभावना नहीं थी तो 1945 फोर्टी तक सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़के फिर उन्होंने अपना इकोनॉमिक रिसेशन दूर कर लिया फिर उसके बाद क्या हुआ अगेन नाइनटीन में रिसेशन शुरू हुआ और 1960 में रिसेशन शुरू हुआ किसी तरह से उसको दूर करने के लिए फिर अमेरिका ने क्या किया वियतनाम में युद्ध लड़ा और वियतनाम में अपनी आर्मी इसको भेजा पहले वियतनाम को हथियार भी बेचे बाद में वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकन आर्मी भी आई तो वियतनाम में युद्ध लड़ा उससे कुछ दिन तक रिसेशन दूर हुआ फिर कोरिया में युद्ध लड़वाया उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ उसके बाद उन्होंने सूडान और लीबिया के बीच में युद्ध लड़वाया उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ नाइनटीन के बाद नाइनटीन आ गया है आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक ने एक एग्रीमेंट किया हुआ 1945 में वो एग्रीमेंट हो गया था एग्रीमेंट क्या है कि 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई भी युद्ध यूरोप और अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे ये उनका आपस का फैसला है और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं हमारे यहां के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में है और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं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 तो ये पूरे देश में जो स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज फैली हुई है इसके बारे में विलियम एडम का अप्रॉक्सीमेट है एक अप्रोक्सीमेशन है अनुमान है कि शायद हिंदुस्तान में वो लिख रहा है कि शायद हिंदुस्तान में 80 से 90 लाख टन स्टील बनता है 1820 में और उस समय यूरोप के बारह देशों में कुल मिलाकर मुश्किल से तीस से चालीस लाख टन स्टील बनता और आज इस देश में कितना स्टील बनता है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 कहीं यह मर गया तो मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा सीखने को कुछ नहीं मिल पाएगा तो वो 10-15 दिन रहा और 10-15 दिन रहने के बाद भाग गया वहां से रात में और उसके पास में जब दोबारा गया उससे बात करने के लिए तो उसने कहा कि तुम्हारे यहां मेरी बात बैठने वाली नहीं है और मैं वहां रह नहीं सकता तुमको अगर सीखना है तो मेरे पास आ जाओ यहां एक, एक स्कूल खोलो मैं तुमको सिखाता हूं स्टील कैसे बनती अब उसकी एक दूसरी तकलीफ और वो आदमी उसके पास ऐसे 40 लोग हैं सरगुजा में जिस गांव में वो रहता है आजू बाजू में उसके पास 40 लोग हैं उन 40 लोगों का एक प्रदर्शन हम अगली साल करने जा रहे हैं बनारस में और मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं अगली साल हम बनारस में एक साइंस मेला करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी और साइंस का इंडीजिनस टेक्नोलॉजी और इंडीजिनस साइंस का एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं उसमें उन चालीस लोगों को हम लगाएंगे उनका स्टॉल बनाएंगे और उनके स्टॉल पर हम दिखाने वाले हैं कि वो स्टील कैसे बनाते हैं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 ये जो आज का टाइटल है इंडिया नीड्स यू वो यही टाइटल है 1930-35 के आसपास का 1940 में भी वही चलता रहा चवालीस तक वही चलता रहा कि ये जो डिपार्टमेंट थे टैक्सेशन के इनके ऑफिसर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो उनको सिखाया क्या जाता अंग्रेजों के जमाने अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी टैक्सेशन के अधिकारियों को सिखाने की उसका एक गोल्डन वाक्य है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करें या न करें ये इमेटीरियल लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप को जरूर किल कर दीजिए यह गोल्डन वाक्य है जो सिखाया जाता है आईआरएस ऑफिसर्स को इस पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है उनको तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून के आधार पर चलती है और वो कानून एक फिलॉसफी पर चलता है वो फिलोसफी क्या है कि रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए ना कर पाएंगे इमेटीरियल है लेकिन आपको इतना परेशान वो कर दें कि आप अपना धंधा बंद कर दें आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दें यह पॉलिसी है और वही पॉलिसी कंटिन्यू हो गई है हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी और फिर भी आप डटे हुए हैं कुछ कर रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं नहीं तो आपको बर्बाद करने के लिए तो पूरा का पूरा टैक्सेशन का डिपार्टमेंट आपकी छाती पर खड़ा होगा कभी आप प्रश्न पूछिए मैं अपने आप से पूछता हूं कि हिंदुस्तान में जिन लोगों के घरों में सबसे ज्यादा काला धन है उनके घरों में इनकम टैक्स की रेड कभी क्यों नहीं होती हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियंस सबसे ज्यादा घोटाला करने वाले हमारे नेता हैं ये बात सिद्ध हो चुकी है लेकिन किसी भी नेता के घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रेड की है क्या पिछले पचास साल में यह भी मालूम है हिन्दुस्तान में कि हमारे नेताओं ने जो घोटाले किए हैं उन घोटालों के माध्यम से 140 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान से वो ले गए हैं और स्विस बैंकों में जमा है विदेशी बैंकों में जमा है तो कभी इनकम टैक्स वाले इस बात की कोशिश करते हुए आपको नजर आते हैं कि वो 140 बिलियन डॉलर कैसे लाया जाए वापस भारत में तो जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है उन्हीं को कभी टैक्सेशन के अधिकारी परेशान नहीं कर पाते एक सॉलिड एग्जाम्पल दूं जिंदा नहीं है एक नेता थे जगजीवन राम हमेशा पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं हर साल यही कहते थे तो वो हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूलते थे हर साल भूलते थे और कभी इनकम टैक्स के किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं हुई कि जगजीवन राम के घर में जाकर रेट डाले लेकिन वो इनकम टैक्स वाले आपकी छाती पर खड़े रहेंगे आपको सोने भी नहीं देंगे मतलब क्या है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को बर्बाद करने के लिए पहले से ही एक डिपार्टमेंट बना हुआ है टैक्सेशन का ऊपर से ये ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की मार ने आपको खत्म करने की पूरी साजिश रची है तो आप तो फंसे हैं चारों तरफ से और आखिरी बची कुची जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई गैट में आपको जबरदस्ती शामिल करा लिया डब्ल्यूटीओ पर जबरदस्ती आपके हस्ताक्षर करा लिया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से भी नहीं पूछा हिंदुस्तान के लोगों से भी नहीं पूछा कभी कैबिनेट की कमेटी ने फैसला नहीं किया जिसके बारे में उस पर हस्ताक्षर करके आए आपके देश के प्रणब मुखर्जी गए थे 94 में एग्रीमेंट साइन किया पूरे देश में इसका विरोध था सारे ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहे थे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया हमारे जैसे आजादी बचाओ आंदोलन ने भी भयंकर विरोध किया पूरे देश में भयंकर विरोध होने के बावजूद आपके देश में ऐसे लोग हैं जो देश के हितों के खिलाफ एग्रीमेंट साइन करके आए और क्या कहा इन्होंने सारे देश में बहस क्या चलाई कि हम अकेले नहीं रह सकते माने हमको शामिल होना ही है तो ये अकेले क्यों नहीं रह सकते तो वो ये कहते रहे कि हम जो है मल्टीलेटरल ट्रेड करने में जाएंगे तो ज्यादा हमको आसान होगा बाइलेटरल ट्रेड में हम नहीं फंस सकते और आपको मैं जानकारी दूं कि आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेड बाइलेटरल है मल्टीलेटरल नहीं है हमेशा से ट्रेड बाइलेटरल रहा मल्टीलेटरल ट्रेड तो हमारे जैसे देश कभी कर नहीं सकते चीन जैसा ताकतवर देश हिम्मत नहीं करता मल्टीलेटरल ट्रेड करने जितने निगोशिएशन होते हैं ट्रेड के वो बायोलेटरल ही होते हैं सबसे ज्यादा मल्टीलेटरल कभी नहीं होते लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना के एक ऐसा तर्क उन्होंने आपके मार्केट में डाल दिया दिमाग में डाल दिया कि हम अलग नहीं रह सकते इसी के बाजू में एक दूसरी बात और कह दूं कि चीन कभी भी गेट का मेंबर नहीं रहा फ्रॉम नाइनटीन जब से गेट बना तब से चीन कभी गेट का मेंबर नहीं रहा और बिना गेट का मेंबर हुए चीन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ थर्टी बिलियन डॉलर अमेरिका आजकल पर नहीं रहा आज वो दुनिया में सेकंड नंबर की वाइब्रेंट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद चीन तो बिना गेट में शामिल हुए चीन अगर इतनी तरक्की कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए तर्क दिया गया था कि हम गेट में शामिल नहीं होंगे तो अलग थलग रह जाएंगे और दूसरी बातें यह कही गई थी कि जब हम गेट में शामिल हो जाएंगे तो बहुत सारे देशों को अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ेगी ट्रेड के जो बैरियर्स बना रखे हैं वो उनके तोड़े जाएंगे दो तरह के बैरियर्स होते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के बैरियर होते हैं और आपके टैरिफ बैरियर होते हैं तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जब टूटेंगे तो हिन्दुस्तान का एक्सपोर्ट भी उनके मार्केट में जाएगा इन बेवकूफों ने यह कभी नहीं बताया कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट है कितना वर्ल्ड मार्केट में 0.01 परसेंट है तो आप उनके ट्रेड बैरियर तुड़वाकर क्या बेच पाएंगे उससे ज्यादा वो बेच जाएंगे आपके मार्केट में आकर और वही हुआ एक्सपोर्ट आपका नहीं बढ़ा अमेरिका में बल्कि अमेरिका का एक्सपोर्ट हिन्दुस्तान में बढ़ गया पिछले सात वर्षो में और तीन गुने से ज्यादा हो गया इम्पोर्ट जो बढ़ाया आपने वो बैरियर खत्म करा के तो गैस में शामिल होकर आपके देश को एक ऐसे अंधे कुएं में ले जाके धकेल दिया और अब सारी की सारी पॉलिसी डब्ल्यूटीओ की तरफ से चल रही अब उन्होंने आपकी और आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया कि आपके देश में जो इंडस्ट्रीज चल रही है आप जरा ध्यान करिए नाइनटीन के पहले का भारत और नाइनटीन के बाद के भारत में बहुत क्वालिटेटिव फर्क है बिफोर 1970 हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज जैसी कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं थी मार्केट में बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था हमारा दूसरे तमाम देशों की तुलना में 1970 के बाद हमने बहुत तेजी से विकास करना शुरू किया क्यों क्योंकि हमारे देश में एक कानून बना इंडियन पेटेंट है उसके पहले क्या था उसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था उन्नीस के साल का तो उन्नीस के साल का अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कानून था उसमें क्या था कि प्रोडक्ट पेटेंट भी होता था प्रोसेस भी पेटेंट होता और पेटेंट की अवधि कम से कम 10 से 15 साल की हुआ करती बहुत कोशिश की गई इंडियन पार्लियामेंट में तो वो पेटेंट एक्ट बदला गया और उस पेटेंट एक्ट को बदलकर एक नया पेटेंट एक्ट बनाया गया जिसमें प्रोसेस के पेटेंट कराने की बात कही गई प्रोडक्ट पेटेंटेबल नहीं यह तय किया था। और प्रोडक्ट पेटेंटेबल क्यों नहीं है क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट है मान लीजिए वो आप बनाते हैं मैं बनाता हूं और दस लोग बनाते हैं अगर उस पर पेटेंट हो जाए किसी एक आदमी का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बनाएगा उस प्रोडक्ट को क्योंकि पेटेंट एक लीगल राइट right होता है तो इसलिए हमारे यहां प्रोसेस पर पेटेंट तो दिया गया लेकिन प्रोडक्ट को पेटेंटेबल नहीं तो माना गया और प्रोसेस का पेटेंट भी सभी इंडस्ट्रीज में नहीं मुश्किल से छह सात इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रोसेस का पेटेंट लागू होता है बाकी सारे इंडस्ट्रीज भी प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट से फ्री रखे गए इसलिए कि दुनिया के तमाम देशों ने इसी तरह से तरक्की की अमरीका में 1790 से लेकर 1910 तक ना प्रोसेस पेटेंट था ना प्रोडक्ट पेटेंट था दूसरे तमाम देशों में भी ऐसा था दुनिया के तमाम देशों ने जापान ने जर्मनी ने फ्रांस ने अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए पेटेंटेबिलिटी की बात नहीं मानी और उनके मार्केट में ऐसे ही था जो हमारे मार्केट में आज है तो उसके चलते उन्होंने अपने आप को आगे हाल से जिस साल से अमेरिका आजाद हुआ तो आज अमेरिका की ये हालत नहीं होती जो इतना विकसित हो गया अमेरिका ये संभव ही नहीं था उनके लिए तो उन्होंने हमारे मार्केट में वो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट के लिए डब्ल्यूटीओ पे हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब तो हमको यह बदलना ही पड़ेगा पहले जबरदस्ती जाके हस्ताक्षर करके आए फिर मजबूरी बताना शुरू कर दिया कि अब अब तो हमको ये बदलना ही पड़ेगा तो अब वो प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट का कानून आपके देश में लागू होने जा रहा है अब 1970 का पेटेंट एक्ट खत्म होने जा रहा है। अब इसमें क्या है जो अंग्रेजों के पेटेंट का कानून इस देश में चलता था ठीक वैसा ही एक नया कानून अब इस देश में आ रहा है जिसमें कम से कम पेटेंटेबिलिटी की अवधि बीस साल की होगी नया पेटेंट एक्ट ड्राफ्ट किया उसकी कॉपी मेरे पास आजकल हम लोग उससे काफी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पेटेंटेबिलिटी का मिनिमम पीरियड है 20 इयर्स। तो मान लीजिए आप कोई एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं और उस एक्स प्रोडक्ट पर अमेरिका की कंपनी ने पेटेंट ले लिया और वो कम से कम 20 साल के लिए ले लिया तो आप उस अमेरिका की कंपनी के पेटेंट राइट्स का इंफ्रिंजमेंट करेंगे तो आपके कारखाने को ताला डलवा देंगे और इसमें क्या है कि प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट का भी पेटेंट होगा तो मान लीजिए किसी एक्स प्रोसेस से आपको एक प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट अब आप नहीं बना पाएंगे अगर उस प्रोसेस पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा रखा तो या तो आपको उस कंपनी का सब कॉन्ट्रैक्टर बनना पड़ेगा और या फिर आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं रह पाएंगे मार्केट में और अमेरिकन कंपनियों ने क्या किया है हिंदुस्तान में वो पेटेंट का लागू हो उसके पहले कम से कम उन्होंने एक करोड़ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवा दिए है फर्जी नामों से पहले से ही और जैसे ही हमारे देश में वो कानून बनेगा पेटेंटेबिलिटी का वैसे ही उनको और नियम उसमें क्या है जो ड्राफ्ट आया है जो हमने पढ़ा है उसमें है फर्स्ट कम फर्स्ट गैट माने जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल किया उनको पहले मिलेगा तो आपने तो अभी इंतजार करते करते सोचा भी नहीं है एप्लीकेशन फाइल करने का उसके पहले उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर रखी और वो कंपनियां ये कह रही हैं उसमें एक ऐसा भी प्रोविजन है कि जब तक अमेरिकन या यूरोपियन या, या मल्टीनेशनल कंपनियों को पेशेंट राइट नहीं मिलेगा उतने साल के लिए उनको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिलेंगी एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स का बहुत सीधा सा मतलब है कि कोई माल वो मार्केट में बना रहे हैं उस माल को अगर आप बना रहे हैं तो आपको वो अधिकार नहीं होगा मार्केटिंग का उन्हीं को होगा क्योंकि उनको पेटेंट के एप्लीकेशन को उन्होंने फाइल कर रखा और ये एक ऐसा हथियार है आखिरी ब्रह्मास्त्र है जिसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अगर आप फंसे तो खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा इसमें अगर आप चले गए तो बचने की फिर कोई भी आशा छोड़ दीजिए ऐसी तो बुरी परिस्थिति में जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं तब प्रश्न आता है कि करें क्या अब करने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं पहला रास्ता यह है जो एक वाक्य से शुरू होता है आइदर प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पैरिस्ट या तो विरोध करिए खड़े होकर ताकत के साथ नहीं तो खत्म हो जाएंगे आप तो एक रास्ता तो यह है कि पूरी ताकत से विरोध करना है ये जो झंझावात आया हुआ है इस झंझावात का विरोध करना है तो यह विरोध तभी हो सकता है जब आप इसको लाने वाले लोगों के चेहरे पहचानें पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकालें कि जिनको आज तक हम बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर मानते रहे एक्चुअली वो ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री हैं जिन्होंने डूबो दिया है पूरे देश और आप सिर्फ मेरी बात पर विश्वास मत करिए थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर यही कह रहा जो मैं कह रहा थाईलैंड डूब गया इंडोनेशिया भी डूब गया साउथ कोरिया भी डूब गया और ये सब देश क्यों डूबे हैं इन्होंने वही किया है जो आपके यहां चल रहा है दस 15 पंद्रह पंद्रह साल पहले इन सारे एशियन कंट्रीज ने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का वही रास्ता शुरू किया था जो आपके देश में चल रहा है और आज उनकी हालत उनको मालूम है कि वह डूब गए हैं तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अभी तीन दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया जो हिंदुस्तान के हर अखबार में छपा उसने कहा है कि हम डूब गए हैं ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में इंडियन गवर्नमेंट को हम चेतावनी दे रहे हैं कि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े नहीं तो इंडिया भी डूब जाएगा यह उसकी चेतावनी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महाफिर मोहम्मद भी यही कहा और रूस के प्रेसिडेंट बॉरिस यन भी यही कहा कि जो गलती 1986 में मिखायल गौरवाल जोब ने की उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं वो गलती हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए ये सारे देश कह रहे हैं कि आप डूब जाएंगे अगर इसी रास्ते पर जाएंगे और हमारे बेवकूफ वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं माने चलते ही रहिए इसी रास्ते पर जब तक हम डूब ना जाए तब तक उनको लगता ही नहीं है कि कोई चिंता की बात ही है तो आप उनकी तरफ देखना छोड़िए तो कुछ काम हमको करने पड़ेंगे सबसे पहला काम इस पूरी शक्ति के साथ हमारी जितनी भी है टूटी फूटी उसका विरोध करिए विरोध करने के कुछ तरीके हैं सबसे पहला तरीका क्या है महात्मा गांधी ने एक रास्ता दिखाया है महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन के पहले हथियार देख लो क्या हथियार हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहा है और आपको समझ में आ जाए कि उसके हथियार क्या है तो उसकी स्ट्रेटेजी समझो कि किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहा हूं तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि उनके हथियार क्या हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है तो फिर गांधी जी ने एक तीसरा वाक्य कहा कि जब पता चल जाए कि दुश्मन की स्ट्रेटेजी क्या है उसके हथियार क्या हैं, उसकी शक्ति का अंदाजा लग जाए तो सबसे पहला काम दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो माने ये जो बाहर से आने वाले दुश्मन है यह जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमको खत्म करने के लिए आ रही हैं इन मल्टीनेशनल कंपनियों की सप्लाई लाइन काटिए और वो सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है हम पैसा देते हैं मल्टीनेशनल को और वो आ रहे हैं हमको मारने के लिए हम पीते हैं पैप्सी कोला हम पीते हैं कोका कोला हम पीते हैं ब्रुकबॉन की चाय हम पीते हैं लिप्टन की चाय हम खरीदते हैं हिंदुस्तान लीवर का साबुन हम खरीदते हैं प्रॉक्टर एंड गेम्बुल के कॉस्मेटिक्स के आइटम ये हम ही हैं जो अपने दुश्मन का माल खरीदते हैं अपने घर के लिए बने अपना पैसा अपने दुश्मन को देते हैं और दुश्मन उसी पैसे से तैयारी कर रहा है और आपको मारने के लिए साजिशें रच रहा तो जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये आने वाले दुश्मन हैं, तो दुश्मनों की सप्लाई लाइन काटिए माने अपने घरों से मल्टीनेशनल कंपनियों का सामान खरीदना बंद करवाइए ये है एक रास्ता और ये अभियान पूरे देश में चलाना पड़ेगा और इसके विकल्प में क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों का माल खरीदना लोग बंद करें तो स्वदेशी कंपनियों का माल खरीदा जाए क्योंकि स्वदेशी कंपनियों का मार्केट अब भारत सरकार नहीं बनाने वाली उन्होंने तो मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर किया है ये हमारे जैसे लोग ही कर पाएंगे पूरे देश में स्वदेशी की एक स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी वैसी ही स्पिरिट जो उन्नीस के साल में पैदा की गई थी लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था क्यों ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बिकना बंद हो जाए और लोकमान्य तिलक कहा करते थे कि स्वदेशी और स्वराज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अगर स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज कभी नहीं आ सकता और स्वराज अगर मुझे लेना है क्योंकि मेरा वो जन्म सिद्ध अधिकार है इसलिए स्वदेशी लाना ही पड़ेगा और तब उन्होंने गांव गांव में विदेशी कपड़ों की होलियां जलवाना शुरू किया था गांव गांव में विदेशी माल का बहिष्कार करवाना शुरू किया था गांव गांव में जो विदेशी माल बेचने वाली दुकानें थी उन पर पिकेटिंग करवाना शुरू किया था ये सब काम सारे देश में चला था उससे एक शक्ति पैदा हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मुनाफा मिलता था वो मुनाफा 20-25 साल में आधे से भी कम रह गया था तब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया था दुश्मन को जब तक आपकी शक्ति मिलती रहेगी आपकी ताकत मिलती रहेगी तब तक वो यहां से छोड़कर नहीं जाएगा तो पहला रास्ता तो ये है कि सारे देश में एक स्वदेशी का जबरदस्त आंदोलन चले जिसमें लोग घर घर में गांव गांव में बच्चे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने वाले सबको स्वदेशी का संकल्प लेना ही होगा विदेशी के बहिष्कार के लिए एक तो ये कार्यक्रम है और एक ये रास्ता है दूसरा रास्ता हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं एडवेंचर्स खरीदते हैं हम हमारे ही शेयर मार्केट से वो कैपिटल उठाते हैं पूंजी उठाते हैं और हमारे ही लोग हैं जो उनको पूंजी उपलब्ध कराते हैं हमारे ही लोग के हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो उनको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं जॉइंट वेंचर करने के लिए ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम हमारे घर में गलती से भी कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर ना खरीदें तो अगर पारे देश में शेयर मार्केट के लोग और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग एक छोटा सा फैसला कर लें कि देश को बचाने के लिए हम भी स्वदेशी के इस सिद्धांत पर चलेंगे माने हम शेयर्स खरीदेंगे सिर्फ स्वदेशी कंपनियों के विदेशी कंपनियों के शेयर्स हम नहीं खरीदेंगे चाहे वो कितना ही लालच हमको क्यों ना देंगे और उनके डिवेंचर्स भी नहीं खरीदेंगे माने मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हमको रोकना पड़ेगा जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो रोकना पड़ेगा एक दूसरा रास्ता ये, है पहले रास्ते के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव गांव में स्वदेशी हो दूसरे रास्ते के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के शेयर बाजार में मैं एक लेक्चर देके आया हूं अगला लेक्चर फिर देने जा रहा हूं फरवरी में और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बड़े जो ब्रोकर हैं अगर वो ये फैसला करें कि हम मल्टीनेशनल्स के शेयर्स में नहीं खरीदेंगे नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो एक दूसरा तरीका है दुश्मन को मारने का और एक तीसरा तरीका है जो हमको करना है हम सबकी शक्ति से वो तीसरा रास्ता है तात्कालिक ये दोनों रास्ते हैं लॉन्ग टर्म के इमीडिएट हमको क्या करना इमीडिएट हमको पहले हमारा अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी अभी तो एक स्पेस बचाने के लिए खड़े होने के लिए जमीन तो चाहिए नहीं तो ये भी चली जाएगी अभी मैं गाड़ी में आपके एक साथी के साथ आ रहा था तो मैंने यही पूछा कि क्या हालत है तो उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने से अब कंपनियां बंद होने की हालत शुरू हो गई माने असर आपके ऊपर शुरू हो गया मार आपके ऊपर पड़नी शुरू हो गई तो अभी तात्कालिक रूप से हम बच सकें इसकी एक स्ट्रेटेजी हमको बनानी है और वो स्ट्रेटेजी में दो रास्ते हैं पहला रास्ता ये जितना ग्लोबलाइजेशन है लिबरलाइजेशन है और ये सारा का सारा जो चल रहा है इस देश में यह चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में और हम लोग इसकी तैयारी करेंगे गैट एग्रीमेंट भी हम चैलेंज करेंगे और उसके लिए पिटीशन हमने ड्राफ्ट कर लिया और गैट एग्रीमेंट के साथ साथ ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हम इसको इस बात पर सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये जो कुछ चल रहा है वो एंटी नेशनल है और संविधान में आर्टिकल 51 है जो मुझे ये अधिकार देता है कि मैं मेरे देश की रक्षा के लिए मैं मेरे देश के संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं तो मेरा देश डूब रहा है यह बात मुझे समझानी है कोर्ट में <laughs> और इस पिटीशन के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि एक साथ हिंदुस्तान के 10-15 हाई कोर्ट्स में यह पिटीशन हमको डालनी एक साथ और 10-15 हाई कोर्ट्स में जब एक साथ पिटीशन जाएगी तो हम जानते हैं कि वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी अभी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाएगा पहले हाईकोर्ट में जाइए तो हम एक साथ 10-15 हाई कोर्ट में ये पिटिशन मूव करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हो जो ये तय करे कि ये जो कुछ चल रहा है वो एंटी नेशनल है एक बात और दूसरी बात जो कुछ चल रहा है वो कांट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हमारे संविधान में यह बहुत स्पष्ट है कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकती कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकती ये स्पष्ट है तो अगर हमारे संविधान में यह है कि कोई भी सरकार हमारे संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकती तो यह जो कुछ है वो हमारे संविधान के खिलाफ है संविधान का जो प्रियम है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद नाम का शब्द है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और भारत सरकार या कोई भी सरकार प्रियम को बदल नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम चेंज नहीं हो सकता यह नियम है हमारे और दूसरी बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का चैप्टर तो उसमें भारत सरकार के लिए निर्देश तय किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट भारत सरकार माने यह जरूरी नहीं है लेकिन ना मानना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के अनुसार ही अपनी पॉलिसीज और कानून बनाने का अधिकार है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते इस बात को हम हमारी पिटीशन में लेकर आ रहे हैं हमारे संविधान में फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट के चैप्टर आर्टिकल 19 वन जी मेरे जीविका के अधिकार की मुझसे बात करता तो हिंदुस्तान के उन आठ करोड़ लोगों की जीविका क्यों खत्म हो गई ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ये सरकार को जवाब देना होगा हर आदमी को अपनी जीविका चलाने का अधिकार है अगर आप छोटी छोटी फैक्ट्री चलाते हैं तो वो जीविका के सिद्धांत के तहत आता अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है तो इस समय सरकार उस खेल में शामिल है तो सरकार ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकती और हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि यह सरकार ही कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है एंटी नेशनल है और इस बात पर सारे देश में भयंकर बहस हमको करानी है संविधान में संविधान की पीठ में जब यह बात आएगी सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चलेगी तो सारे देश में इस पर हंगामा होना ही चाहिए और वह हंगामा करने में आप सबकी मदद हमको चाहिए अकेले हमसे नहीं होने वाले हमारी जो लिमिट है हमारी जो क्षमता है हमारी जो शक्ति है उससे हम तो करने ही वाले लेकिन उसमें की शक्ति की मदद की जरूरत है तो एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन्स हैं उनकी मदद लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये तात्कालिक मेजर्स हैं ये लंबे समय के लिए सुविधाएं नहीं देंगे लेकिन तात्कालिक रूप से स्पेस बचाने में मदद करेंगे और एक दूसरा बात हम और कहने जा रहे हैं कि यह जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट साइन किया है यह भी कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है वह गोल्डन लॉ क्या है इफ इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे देश का अपना कानून क्लैश करता है then always डोमेस्टिक लॉ शुड प्रवेल ये गोल्डन रूल और हिन्दुस्तान में ऐसे तमाम दसियों से ज्यादा केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इसी के आधार पर फैसले किए गए कि डोमेस्टिक लॉ प्रवेल करेगा तो अब यह उन्नीस सौ सत्तर का अगर हमारा डोमेस्टिक लॉ बदल रहा है एक तहत तो यह कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम होने जा रहा है इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और हम कोर्ट से यह कहेंगे कि भारत सरकार ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाकर यह एग्रीमेंट साइन किया है लिहाजा इसको रद्द किया जाए तो वो कह सकते हैं कोर्ट में कहा जाएगा कि इसको रद्द करने की क्षमता हमारे पास नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीओ की जो बाउंड्रीज है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्रीज से ज्यादा बड़ी है तो हम उनसे एक बात तो कह सकते हैं कि आपके पास अगर इसको रद्द करने की क्षमता नहीं है तो आपके पास यह अधिकार तो है कि भारत सरकार को डायरेक्शंस दीजिए कि वो इसमें से विड्रॉ करे और भारत सरकार इसमें से विड्रॉ कर सकती है ये जो आपको गलतफहमी फैलाई जा रही है कि एवरी पॉलिसी इज इिवर्सिबल उसी के सबूत के लिए मैं गैट एग्रीमेंट आपके साथ सामने लेके आया हूं ये गैट एग्रीमेंट है जो साइन किया है भारत सरकार ने और इस गेट एग्रीमेंट में साइन करने के बाद जो प्रोविजन्स हैं उनमें एक प्रोविजन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाएगा तो आर्टिकल 15 क्या कहता आर्टिकल 15 बहुत स्पष्ट कहता है उसका फर्स्ट पैराग्राफ है एनी मेंबर डब्ल्यूटीओ का कोई भी एनी मेंबर में विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट सच विदड्रॉल शेल अप्लाई वो टू दिस एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड शेल टेक एफेक्ट अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच रिटन नोटिस ऑफ विड्रॉल इज रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ माने अगर आज हम हमारी एप्लीकेशन दें डब्लूटीओ में तो छह महीने के बाद हम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं ये रास्ता इसमें है तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का वकील यही कहेगा कि हमने ये जो साइन कर दिया है अब हम एक इंटरनेशनल ट्रीटी से बाइंड हो गए हैं और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सरकारें अपना बचाव करने के लिए इसी तरह के तर्क देती रहती है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है हम इसमें फंस गए हैं अब इसमें से वापस नहीं आ सकते तो हम कोर्ट में ये बताने जा रहे हैं कि गेट में डब्ल्यूटीओ के टैक्स में ये प्रोविजन है कि हम आज एप्लीकेशन फाइल करें छह महीने के बाद हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं इसके लिए सारे देश में माहौल बनाना मैं आठ फरवरी को दिल्ली जा रहा हूं दिल्ली में मेरा एक लेक्चर है फिक्की के कुछ लोग उसमें आने वाले हैं ऐसोकेम के भी शायद कुछ लोग आएंगे दिल्ली के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के भी लोग आएंगे ये पिटीशन भी दिल्ली में ही होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है तो हम उनको यही कहने जा रहे हैं कि आप तैयारी रखिये लड़ने का वक्त आ गया पहले जमाने में लड़ाइयां होती थी तलवारों से तीरों से कटारों से अब वो तीर तलवार की लड़ाइयां बंद हो गई हैं अब लड़ाइयां होती हैं दिमाग से तो दिमाग से लड़ने के लिए हमको भी एक फौज खड़ी करनी और हमको हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को बेनकाब करना है अगले दो तीन वर्षों में जिन्होंने हिंदुस्तान को डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो एक बाजू में दो चीजें एक साथ चलेंगी साइमल्टेनियस एक लड़ाई तो है पूरे देश में स्वदेशी की जो चलानी है हमको गांव गांव गली गली ताकि मल्टीनेशनल का माल खरीदना बंद करें और वो लड़ाई सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए दूसरी लड़ाई चलेगी हमारे देश में कि ये जो पॉलिसीज चल रही है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की यह लिबरलाइजेशन नहीं है रिकॉलोनाइजेशन है ये कहना हम शुरू करें इसलिए कहना शुरू करें कि कहने में बहुत शक्ति होती हमारे देश में शब्द जो होता है वो ब्रह्म माना जाता है और ये शब्द ब्रह्म क्यों है इसके आपको मैं 1001 उदाहरण दे सकता कि शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार कर दिया था गीता क्या है गीता भगवान कृष्ण के मुंह से बोले गए कुछ शब्द हैं और वह बोले गए इसलिए कि अर्जुन कायर है लड़ना नहीं चाहता जाना नहीं चाहता युद्ध के मैदान में कहता है कि भगवान कैसे मारूं ये सब मेरे भाई बांधव है इनको मैं मार नहीं सकता तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बांधव में उससे ज्यादा अधर्मी है और अधर्मी को मारना तुम्हारा धर्म है तो तुम तुम्हारे धर्म से च्युत नहीं हो सकते वापस नहीं जा सकते तो शब्द ही है जिनको बोल बोलकर श्री कृष्ण ने एक कायर अर्जुन को ऐसा बना दिया कि उसके तीरों की बौछार से बिछ गई लाशें हैं भागती हुई सेनाओं को हिंदुस्तान में रोकने का काम राजा शब्दों के माध्यम से ही किया करते थे ललकार लगाते थे और शब्दों की ललकार से भागती हुई सेनाएं रुक जाती थी तो शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करना सीख है क्योंकि हमारे यहां शब्द ब्रह्म है तो ये हम कहना ठीक है कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं रिकॉलोनाइजेशन और यह रिकॉलोनाइजेशन है ठीक उसी तरह का जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था तो हर आदमी को इसमें थोड़ी सी चिंता पैदा होनी चाहिए हर आदमी को यह चिंता पैदा होगी कि हम फिर से गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं तो बाहर आने के रास्ते भी वो तलाशने शुरू करेगा अभी तक तो साधारण आदमी यह मान के बैठा हुआ है कि बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में हमने सत्ता दे दी है अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं उसको यह बताना है कि यह जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है यही देश डुबोने के काम में लगे हुए हैं तो यह दूसरा तरीका है लड़ाई का और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया गैट को चैलेंज करना आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसीज हैं, उनको चैलेंज करना है और पूरे हिंदुस्तान में उस पर एक डिबेट चलानी है सोसाइटी में डिबेट चले पार्लियामेंट में डिबेट चले हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी डिबेट चले और ऐसी डिबेट चले कि अगले दो तीन साल में पूरा नेशनल परस्पेक्टिव बदल जाए और हर पार्टी के एजेंडा में ये सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल बनकर आ जाए और ये अगर हो गया तो शायद अगले दो तीन साल में आप तात्कालिक रूप से अपने बचाने की लड़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकेंगे ये तीन तरीके से लड़ाई लड़नी है एक लड़ाई अपने स्तर पर अपने घर में विदेशियों के माल का बहिष्कार घुसने मत दीजिए उस सामान को दूसरा अपने पड़ोसी के लिए हर घर घर में मत घुसने दीजिए दूसरी लड़ाई शेयर खरीदना बंद करिए डिवेंचर खरीदना बंद करिए मल्टीनेशनल का उनके साथ सहयोग देना बंद करिए उनके साथ कोऑपरेशन बंद करिए और एक लड़ाई तात्कालिक रूप से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इस सब में हम लोगों की जितनी बन सके आप मदद करिए ये तीन लड़ाइयां एक साथ लड़ने की हमारी अपनी तैयारी है अगर आपका सहयोग मिले तो इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है और हम जीतेंगे इस विश्वास के साथ हम लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ढाई साल गुलाम रहने के बाद भी ये देश जीता हजारों साल के विदेशी आक्रमणों के बाद भी ये देश जीता क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी खासियत है लड़ने की शक्ति हमारे पास है चरित्र भी इस देश में पैदा होता इस देश की एक और खासियत है जब भी नेशनल क्राइसिस होती है कोई न कोई ऐसे लोग निकल आते हैं ईश्वरीय प्रेरणा से क्योंकि भारतीय धरती कभी वीर विहीन नहीं रही हमेशा से इस धरती में विवेकानंद गांधी दयानंद जैसे लोगों को सरदार पटेल जैसे लोगों को पैदा किया आज भी पैदा होंगे इस कॉन्फिडेंस के साथ हम और आप मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं तो शायद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में हम कामयाब होंगे इतना ही कहने आया था आपका बहुत आभार बहुत शुक्रिया बहुत I am basically a pharmacist and uh, I have done the foreign trade management from University of Bombay. Uh, shortly I am going to present my project on foreign trade of India. Then I have done a study of uh, India's imports and exports uh, before the independence of India and uh, after the independence of India and the uh, Indi so during the course of study of the project I have uh, find that the import and ex uh, exporting go to US rather than importing from India. So what is that uh, which makes India insecure from USA? One Uh, second thing, where Mr. Dix Dixit said that uh, the uh, world market share of India is only 0.1 percent, but as on date it is only uh, it's 0.6 percent, Mr. Dixit. Uh, third thing, I would like to ask him is uh, if he talks of boycotting multinational companies by way of uh, not investing in shares or by not using their products. Uh, how will the foreign companies have the confidence to invest in india and if immediately this confidence is not there what will be the effect of this on the indian economy with immediate effect aapne teen sawal kiye hain pehle aakhri sawal ka jawab de do ki agar multinational ka humne boycott kiya to wo hindustan mein investment nahi karenge aisa unka kehna wo aaj bhi investment nahi kar raha क्योंकि तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास खुद कुछ नहीं है अमेरिकन मार्केट में रिसेशन इतना जबरदस्त है कि उनको अपना रिसेशन दूर करने के लिए कैपिटल की जरूरत है इसलिए हिंदुस्तान में पिछले सात वर्षों में जो एफडीआई आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया वो मुश्किल से बीस हजार करोड़ रूपये के आसपास है मुश्किल से बीस करोड़ रूपये के आसपास ये क्यों हुआ है इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट एक कारण है कि उनके पास आपके यहां इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं अगर होता तो वो अपना रिसेशन पहले दूर करेंगे क्योंकि उनको मार्केट में पैसे की बहुत जरूरत है इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करना ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है कोई भी देश फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डेवलप नहीं करता है इंक्लूडिंग जापान जापान ने भी अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए थे चीन ने भी अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए थे दुनिया में जितने देशों ने कुछ किया है आज तक वो सब डोमेस्टिक सेविंग्स के दम पर किया है हम भी मैंने आपसे कहा कि हमको मल्टीनेशनल के इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है जब हर साल हम दो लाख करोड़ का डोमेस्टिक सेविंग्स कर रहे हैं हमारे जीडीपी का 24 परसेंट हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है और जीडीपी आठ लाख करोड़ का तो दो लाख करोड़ अगर हम बचाते हैं एक साल में तो ये बीस हजार करोड़ से तो कितना गुना ज्यादा है जो मल्टीनेशनल लेके आए और वह बीस करोड़ जो आया है उसके लिए आपने दे क्या दिया है उनको इसका आपको अंदाजा नहीं आपने बीस हजार करोड़ देकर अपनी इकोनॉमी के साथ जो मोलेस्टेशन कराया है उसका आपको अंदाजा नहीं है तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो लोग भरोसा करते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं और है नहीं उनके पास सच्ची बात ये है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट होगा तो वो पहले अपने मार्केट का रिसेशन दूर करेंगे क्योंकि अमेरिका में खुद बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं और कंपनियां आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिशन से बचने के लिए कार्टेन्स बना रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी जनरल मोटर्स के साथ समझौता किया IBM, फोर्ड के साथ ज्वाइंट शामिल होने जा रही है तो ये सारे दुनिया में यूरोप में भी यही हो रहा बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर कार्टेल्स बना रही हैं क्यों बना रही हैं क्योंकि एक दूसरे के कंपटीशन से बचना है मार्केट में वैसे ही रिसेशन है एक दूसरे के कंपटीशन में फंसेंगे तो और माल नहीं बिकेगा इसलिए उनको वो समझ में आ रहा है तो हमको ये बात समझनी चाहिए इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट पर भरोसा मत करिए सात साल में अगर बीस करोड़ आया तो एक साल में कितना बैठता तीन साढ़े करोड़ बैठता और तीन साढ़े करोड़ क्या होता है हमारे देश की नेशनल सेविंग्स दो लाख करोड़ की है एक साल की तो तीन साढ़े तीन हजार करोड़ कुछ नहीं होता इसलिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बिल्कुल बंद करिए हमारे पास अपनी स्वदेशी पूंजी है एक बात दूसरी बात उनका जो सवाल है कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है वो बात मैंने अपने ही लेक्चर में कही है कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों दिखाई देता है क्योंकि आपके रूपये की कीमत गिरती चली जा रही तो वॉल्यूम आपका बढ़ता चला जा रहा एक्सपोर्ट का लेकिन आने वाली आमंदनी आपको दिखाई नहीं दे रही तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट तो हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है पहले एक डॉलर का माल हमको बेचना है तो अठारह रुपए का हिसाब का बैठता है अब वही एक डॉलर का माल चालीस रुपए का बैठ रहा है। तो आपको अठारह से जब चालीस दिखाई देता तो आपको दिख रहा है कि एक एक्सपोर्ट बढ़ गया एक्चुअली एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा एक्सक्यूज भी मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूं रुपये टर्म्स में नहीं डॉलर टर्म्स में भी बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा यह सही बात है क्योंकि आपका डिवेल्यू होता चला जा रहा है आने वाली इनकम जो आपकी एक्सपोर्ट्स की हैं वो खत्म होती जा रही हैं। और उससे भी ज्यादा जितना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्ट बढ़ रहा है अदरवाइज आपका ट्रेड डेफिसिट क्यों है उन्नीस के साल में भारत सरकार के बजट में 3000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट था आज आपके बजट में अट्ठारह करोड़ का ट्रेड डेफिसिट होने के प्रोजेक्शन खुद वित्त मंत्री कर रहे हैं तो ये क्यों हो रहा अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो ये ट्रेड डेफिसिट क्यों है आपका ट्रेड डेफिसिट इसीलिए है कि आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जो पहली बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड मार्केट में शेयर है इस समय ये जो मैंने 0.01 का 0.01 परसेंट का जो स्टैटिस्टिक्स दिया है वो प्लानिंग कमीशन के सर्वे की रिपोर्ट है दिसंबर नाइनटीन की दिसंबर नाइनटीन हमारे देश के डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन प्रोफेसर मधु दंडवते ने एक सर्वे की रिपोर्ट रिलीज की थी दिल्ली में वो रिपोर्ट हिंदुस्तान के तमाम अर्थशास्त्रियों के पास पहुंची है उसका वो रिपोर्ट है मेरा नहीं है प्लानिंग कमीशन कहता है कि हमारा वर्ल्ड मार्केट में इस समय हिस्सा पॉइंट परसेंट से ज्यादा नहीं है ये पॉइंट परसेंट की जो बात है ये दो साल पहले का है पॉइंट सिक्स परसेंट दो साल पहले का फिगर है 1997 दिसंबर में हमारी स्थिति यह है पॉइंट जीरो हम आ गए वर्ल्ड मार्केट में कोई हमारा एक्सपोर्ट का मतलब भी नहीं है और एक और इसी से जुड़ी हुई एक आखिरी बात कि कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं करने चाहिए उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं क्यों आपके देश में लोगों के पेट को काटकर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो देश में भुखमरी हो जाएगी हमारे पास खाने को आम नहीं है लेकिन हमारा एल्फेंजो एक्सपोर्ट हो रहा है और आपके देश में खाने को प्याज नहीं है ओनियन का एक्सपोर्ट हो रहा तो कर क्या रहे हैं आप आपके देश की जनता को जो आम मिलना चाहिए वो आम मिलता है सौ रुपए का मुश्किल से बीस पच्चीस आपके देश की जनता को जो प्याज मिलना चाहिए तीन रुपए किलो में वो मिलता है पच्चीस रुपए किलो क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट करके जो आप कमाई कर भी रहे हैं वो खर्च कहां हो रही है यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर वो एक्सपोर्ट से आने वाली कमाई हमारा कोई भलाई करती तो समझ में आता वो खर्च हो रही है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में हर साल के आपके जो डेट सर्विसिंग पेमेंट है वो 70000 करोड़ के तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं मर रहे हैं लोगों के पेट काट रहे हैं बेल्ट को टाइटन कर रहे हैं कमाई कर रहे हैं किस लिए विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए यह बेवकूफी क्यों कर रहे हैं तो इसलिए एक्सपोर्ट हमेशा उन्हीं देशों को करना चाहिए और खासकर ऐसे सामानों को जहां हमारे पास सरप्लस हो दुर्भाग्य से हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका दाम है मार्केट में 50-60 रुपए किलो हमको देखने को भी नहीं मिलता हमारी बेस्ट क्वालिटी की तुअर दाल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दाम हो गया 40 रुपया किलो हमारे बेस्ट क्वालिटी के काजू किशमिश बादाम मुनक्का मखाने हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं माने मैं मेरा पेट काट के उनको खिला रहा हूं और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं सारी दुनिया का कचरा और ऐसा कचरा जिसको कोई लेने को तैयार नहीं जिस कचरे को बांग्लादेश भी लेने को तैयार नहीं पाकिस्तान भी लेने को तैयार नहीं वो कचरा आप इंपोर्ट कर रहे हैं आपको मालूम है केमिकल वेस्ट आ रहा है हिन्दुस्तान में और एवरी ईयर पैप्सिकोला टेन थाउजेंड टन केमिकल वेस्ट लाकर डंप कर रहा है इस देश में तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं काजू किशमिश बदाम मुनक्का मखाने और इम्पोर्ट कर रहे हैं जहरीले सामान क्या बेवकूफी है यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट की और हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ मत करिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में मत फंसिए नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सोमालिया इथियोपिया की तरह से कुछ भी नहीं बचेगा आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए पॉलिसी बदलिए अभी क्या है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में हम फंसे हैं मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट करिए तो पहले ग्रोथ बढ़ाई माने ट्रेड को इस हिंदुस्तान में इतना सरप्लस बना दीजिए कि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास काफी प्रचुर मात्रा में चीजें हो आप तो ट्रेड को एक्सक्यूज कर... खत्म करते जा रहे हैं खत्म करते जा रहे हैं मार्केट को खत्म करते चले जा रहे हैं मार्केट से लोगों को आउट करते चले जा रहे हैं माने ट्रेडिंग एक्टिविटीज धीरे धीरे जीरो होती चली जा रही है आपके मार्केट में क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप है क्या आपके पास अब एक्सपोर्ट करने के लिए इसलिए यह बेवकूफी किया है मनमोहन सिंह और चिदंबरम ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में हमको बता दिया उसी का नतीजा है कि प्याज का दाम तीन रुपए से बीस रुपया है पच्चीस रुपया है अब आप भोगते रहिए उसको इसलिए आपको पॉलिसीज को हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से बनाना चाहिए और एक चीज और मैं कह दू कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन अगर होगा भी तो किसको ध्यान में रखकर होगा हिंदुस्तान की सत्तर जनता किसान है गांव में रहती है उसको देखकर अगर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करें तब तो समझ में आता आप किसको देखकर लिबरलाइजेशन कर रहे हैं मल्टीनेशनल को देखकर जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है इस देश में तो हमारे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के केंद्र में मल्टी नेशनल है ना कि हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान का किसान बेचारा एक गांव से गेहूं लेकर दूसरे प्रदेश में जाकर बेच नहीं सकता और कारगिल आएगा तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में उसको गेहूं बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है तो आप लिबरलाइजेशन कर रहे हैं किसके लिए विदेशियों के लिए पहले अपने देश के लिए करिए और हमेशा लिबरलाइजेशन होता है डोमेस्टिक पहले हमको डोमेस्टिक या इंटरनल लिबरलाइजेशन करना होगा और 15-20 साल उसको चलाना होगा उसके बाद एक्सटर्नल लिबरलाइजेशन के लिए अपना दरवाजा खोलना होगा यही पॉलिसी जापान ने चलाई यही चीन ने चलाई यही अमरीका ने चलाई यही फ्रांस ने चलाई और तब वो थोड़े से खड़े होने लायक बने वो पॉलिसी हमको भी चलानी चाहिए मगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होने से जो डॉलर्स नहीं आएंगे उसके जो हमारे पोल है पेट्रोल ऑयल एंड लुब्रिकेंट इम्पोर्ट इसको हम कैसे कवर करें? इसको हम कम करेंगे हिंदुस्तान में कारों का उत्पादन कम करवाइए कोई जरूरत नहीं है हमको इतनी कारें चलाने की और हिंदुस्तान में आप एक चीज और जान लीजिए कि सिक्सटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है माने बैलगाड़ी से होता है ऊंट गाड़ी से होता है से होता। सिर्फ फोर्टी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो कोशिश यह करिए कि आपका पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम से कम होता चला जाए बजाय इसके कि हम डीजल पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करें और विदेशों से कर्जा लेकर खरीदें, यह बेवकूफी है आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करवाइए और हिन्दुस्तान में इतने फालतू के मल्टीनेशनल्स को गाड़ियां बनाने के लिए जो लाइसेंस मिला है इसकी कोई जरूरत नहीं तो आप पेट्रोल और डीजल का कंजम्पन कम करिए ना कि उसके लिए आप डॉलर के चक्कर में फंसे और उसका कंजम्पन बढ़ा के कर्जा लेकर आप पेट्रोल और डीजल जलाएं ये बेवकूफी है हम कंजम्पन कम कर सकते हैं और कंजम्पन हिन्दुस्तान में आज की स्थिति में करीब 40 परसेंट कट हो सकता है इमीडिएट कैसे कट होगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक गाड़ी से ज्यादा खरीदने का और इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा और क्यों होगा हॉलैंड का प्रधानमंत्री अगर साइकिल से चल सकता है तो हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को क्या परेशानी है मैंने हॉलैंड में प्रधानमंत्री को साइकिल से चलते देखा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चलता है तो बारह कार्स तो उसके साथ खाली चलती हैं ताकि आतंकवादियों को ये बेवकूफ बनाया जा सके कि कौन सी कार में प्रधानमंत्री बारह कारें खाली चलती हैं तो डीजल पुकता है पेट्रोल पुकता और हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का सबसे ज्यादा वेस्ट भारत सरकार खुद करती जितना कंजम्पन है आपके मार्केट में डीजल और पेट्रोल का उसका सिक्सटी सरकारी सेक्टर में है वह खत्म किया जा सकता है वह कम किया जा सकता है हमारे हिंदुस्तान में एक एक प्रधानमंत्री है जो बीबी बच्चों को सैर कराने के लिए हेलीकॉप्टर बीबी बच्चों को सैर कराने के लिए चार्टेड प्लेन लेके उड़ जाता है इसका मतलब क्या है यह जो गैर जिम्मेदारी पैदा हुई है आपको इस गैर जिम्मेदारी को खत्म करना पड़ेगा हमको डीजल पेट्रोल के कंजम्शन में कटौती लानी पड़ेगी मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हमको करें तो बहुत अच्छा है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम इस्तेमाल करें टोटल कंजम्पन का 60% हम प्रोड्यूस करते हैं आज भी तो हम 60% ही कंज्यूम करेंगे 40% कट करेंगे हमारे देश में भी लोगों को साइकिल से चलना सीखना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को साइकिल से चलने में शर्म नहीं आनी चाहिए मुझे नहीं शर्म आनी चाहिए क्योंकि मैं देश की विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं साइकिल चला के मैं न सिर्फ अपनी हेल्थ बना रहा हूं बल्कि देश की विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं ये गौरव का भाव पैदा करना होगा हमको इस देश में तो हमको लगेगा कि वो हम उस रास्ते पर जा सकेंगे कोई मुश्किल नहीं आएगी उसमें लेकिन स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसियर बार बार जो डिक्लेयर करते हैं हाँ इसमें एक टेक्निकल बात है जो हमको समझनी चाहिए ये मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर क्या डिक्लेयर करते हैं ये डिक्लेयर करते हैं कि इतने लाख करोड़ रूपये के हमने प्रपोजल सैंक्शन किए आप ध्यान से पढ़िए जब भी अखबार में कोई खबर आती है जैसे इस महीने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा कि छत्तीस करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी के प्रपोजल हमने साइन किए हैं सैंक्शन किए तो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपए के एमओयू साइन होते हैं हर साल लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है यह ध्यान करने की जरूरत है सच्चाई क्या होती है कि जो आपने एमओयू साइन कर दिए हैं जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा उसका रेशियो क्या है मैं आपको बताऊं वो रेशियो ये है कि हिंदुस्तान में पिछले सात वर्षों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए वो करीब दो ढाई लाख करोड़ के आसपास के हैं और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ट्वेंटी करोड़ एमओयू साइन होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू होने के समय तक बहुत सारे प्रपोजल्स आपके देश से बाहर चले जाते हैं तो कभी भी इस गलतफहमी का शिकार मत होइए। प्रपोजल साइन होने का माने यह नहीं है कि वो पूंजी आ गई है और आपको तो मैं कह रहा हूं कि आप पूरे देश में सर्वे कर लीजिए कोई एक मल्टीनेशनल का आप नाम लीजिए जिसने कोई बड़ा कारखाना इस देश में अपनी पूंजी से लगाया हो एक कंपनी का नाम बता दीजिए सात साल जितनी कंपनियां हैं उन्होंने हिन्दुस्तानी लोगों की पार्टनरशिप में जो ऑलरेडी कारखाने चलते थे उसी में इक्विटी लगाई है एक भी कंपनी ने कारखाना खड़ा नहीं किया इस देश में मतलब बहुत साफ है उनके पास पूंजी है भी नहीं और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है आपके देश में उनके इंटरेस्ट इतने हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कितना लूट लें जैसे पेप्सिकोला एक भी बॉटलिंग प्लांट पैप्सिकोला ने खड़ा नहीं किया सारे के सारे हमारे बॉटलिंग प्लांट हैं जिनको उन्होंने ले लिया कोका कोला ने एक भी बॉटलिंग प्लांट नहीं बनाया पार्ले ग्रुप के जितने बॉटलिंग प्लांट है वो कोका कोला के पास चले गए तो एक्चुअल वो कुछ भी खड़ा नहीं कर रहे हैं जनरल मोटर्स ने किया क्या हिंदुस्तान मोटर्स के कारखानों पे कब्जा किया और क्या किया है उन्होंने एक भी मल्टीनेशनल ऐसा नहीं है जिसने पिछले सात वर्षों में कुछ खड़ा किया हो इस देश में मैं तो क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं कि देखें कोई आता है क्या करता वो कुछ नहीं कर रहे वो ज्वाइंट वेंचर में आ रहे आपके कंधे पर रखे बंदूक चला रहे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है उनको मालूम है कि हिंदुस्तान में कार बिक नहीं सकती ज्यादा उनको मालूम है तो सीएलओ ने एक रात में डेढ़ लाख दो लाख रुपया दाम गिरा दिया अपनी कार का सात लाख रुपए से साढ़े चार लाख पे आ गए तो भी नहीं बिकेगी वो क्योंकि हिंदुस्तान की जनता में आप बीस करोड़ परिवार हैं बीस करोड़ कार खरीदवा नहीं सकते हिंदुस्तान के लोग और गलती से खरीद भी ली तो हिंदुस्तान की सड़कों की कुल लंबाई इतनी नहीं है जिसपे बीस करोड़ कार खड़ी की जा सके वो तो समुद्र में ले जानी पड़ेगी आपको कोई और क्वेश्चन हां जी इसमें खर्चा बहुत होगा इसमें जो कुल खर्चा होगा अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि पिटीशन ड्राफ्टिंग ही चल रहा और उस पिटीशन को ड्राफ्ट करने में ही ऐसे खर्चे हो रहे हैं जिनकी हमें कभी कल्पना नहीं थी हम क्या कर रहे हैं कि दुनिया के ऐसे तमाम देशों के बारे में हमने केस स्टडीज करना शुरू किया तो ऐसे सत्तर देश हैं दुनिया में जो कॉलेप्स हुए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम वो स्टडी पेश करना चाहते हैं कि हमारे देश में यह बर्बादी होगी वो कोर्ट पूछेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह बर्बादी होगी तो हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह सत्तर देश बर्बाद हो चुके हैं इस रास्ते पर जाके तो हमको उन सभी देशों के स्टैटिस्टिक इकट्ठे करने पड़ रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसियों से हमको मदद लेनी पड़ रही कुछ एजेंसियां हैं जो थोड़े से दोस्ती के भाव में मदद कर रही है लेकिन बाकी सभी एजेंसियां प्रोफेशनल्स हैं तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी पैसे हम लोगों को खर्च करने पड़ जाते हैं तो एक तो खर्चे ये फिर दूसरा जब डिबेट चलेगी तो हिंदुस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग को हम वहां खड़ा करना चाहते हैं तो कुछ वकील हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम लड़ेंगे लेकिन कुछ वकील हैं जो कहते हैं कि अगर ये केस हमको लड़ना है तो हमको छह महीने की प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी ईमानदारी से वो कहते हैं वो कहते हैं कि यह इतना डीप है इतना गहरा है कि इसको जब तक तो पूरा ऊपर से नीचे समझा नहीं जाएगा हम आर्ग्यू नहीं कर सकते कोर्ट में तो कुछ लोग इशारे से कह देते हैं कुछ इनडायरेक्टली कहते हैं राजीव भाई फिर उसका कुछ देखना पड़ेगा आपको कि अगर हम छह महीने की हमारी प्रैक्टिस छोड़ें तो कुछ तो उसमें नेशनलिस्ट हैं दो तीन वकील हैं लेकिन सब नेशनलिस्ट नहीं मैं चाहता हूं कि एक पैनल पूरा वकीलों का वहां खड़ा हो और तीसरा इस काम को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो यह कि कोर्ट जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन पर चलता है क्योंकि जो जज बैठा हुआ है वो आफ्टरऑल एक ह्यूमन बींग है देश में कहा क्या घटित हो रहा है अखबारों में क्या छप रहा है लोगों के बीच में क्या हलचल है क्या डिबेट चल रही है उसका असर उस पर होता एक मेरे मित्र हैं जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर आए तब उन्होंने मुझे बताया कि राजीव पूरे देश में जितनी ज्यादा डिबेट चलेगी उतना ही कोर्ट को अपना फैसला देने में सुविधा होगी तो तुम चाहते हो कि कोर्ट का फैसला तुम्हारे पक्ष में आए इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम पूरे देश में इस बात पर नेशनल डिबेट चलाओ तो उस डिबेट को चलाने के लिए ही हम लोगों ने ये कैसेट्स निकाले हैं पुस्तकें निकाली हैं पैंपलेट निकाले हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं देश बहुत बड़ा है तो उस काम में हमको बहुत जरूरत है आर्थिक मदद की गांव गांव में ये पहुंचे गांव गांव में हमारा पैंपलेट पहुंचे गांव गांव में पुस्तिकाये पहुंचे लोगों की भाषाओं में पहुंचे गुजराती में मराठी में ये नहीं कि अंग्रेजी में पहुंचे तो उसके लिए बड़ी टीम तो टीम तो है हमारे पास लेकिन उस टीम को मोबिलाइज करने के लिए फंड की बहुत क्राइसिस रहती है उसके दो कारण बहुत स्पष्ट हैं पहला कारण कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े अगर जुड़ जाते तो शायद आसानी हो जाती और इसलिए हम नहीं जुड़े हैं कि किसी का भरोसा नहीं आज वो एक बात कह रहे हैं कल को क्या कहना शुरू कर देंगे भरोसा नहीं कर सकते तो वो हमारी एक बड़ी कमजोरी है और दूसरा हम किसी बड़े घराने से भी नहीं जुड़े हिन्दुस्तान में जो स्वदेशी घराने हैं उनसे भी हम नहीं जुड़े तो यह दोनों कारण होने के वजह से हम लोगों को फंड की क्राइसिस रहती है लेकिन तमन्ना है मन्ना संकल्प और हम मानते हैं कि संकल्प पहली पूंजी है बाकी चीजें सेकेंडरी होती है तो संकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूंजी शायद इस देश में जुट जाएगी तो उस दिशा में आप जैसे लोगों की मदद चाहिए जो आप खुली मदद करें आप सबका स्वागत है जी हमारा एक ट्रस्ट है नई आजादी के नाम से रजिस्टर्ड है तो उस नाम से आप कर सकते हैं हाँ एक और तरीका है हम लोगों की मदद करने का डायरेक्ट जो मदद होती है हमारी एक मैगजीन निकलती है उसका नाम भी नई आजादी है उसी के नाम पर ट्रस्ट है तो नई आजादी की जो मेंबरशिप है वो आजीवन पांच रुपए की है तो जितने ज्यादा लोग मेंबर्स बनेंगे उतने ज्यादा लोग हमको पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और उनके घर में वो नई आजादी भी जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा घरों में जब नई आजादी जाएगी तो यही डिबेट नई आजादी में हम चलाना चाहते हैं तो वो भी चलाने की कोशिश है और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि शायद हमको अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़ेंगे आज हमारे पास अपना कोई ऑर्गन नहीं माने नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर नहीं है हो सकता है इस डिबेट को चलाने के लिए हमको अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी अपने ऑर्गन्स खड़े करने पड़े वो जब होगा तब देखा जाएगा लेकिन अभी तो जो शुरू करना है उसी की कोशिश में हम हैं तो गए तो गए दो गए दो गए। ये र्यूमर ये बिल्कुल सच है और ये हैं तो जी ये बिल्कुल सच है एक नहीं है छह लोग हैं मैं नाम बता सकता हूं लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि आप कहीं परेशानी में ना फंस जा मुझे डर नहीं लगता नाम लेने कंफर्म छह लोग हैं और वो छह लोगों का ऑफिस अगर आपको देखना हो तो कभी आप मेरे साथ दिल्ली चलिए साउथ ब्लॉक में जहां प्राइम मिनिस्टर बैठता है उसके ठीक सामने उनका ऑफिस है और वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं आपके बजट को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग उनकी चलती है छह लोग हैं एक नहीं तो है है जी हां क्यों तो नहीं हो हाँ। तो रही है उसके दो कारण हैं पहला सबसे स्पष्ट कारण है कि आपके देश में आपको काम करने के लिए चौदह पंद्रह परसेंट के इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता और मल्टीनेशनल कंपनियों को काम करने के लिए तीन चार परसेंट पर लोन मिल जाता है सबसे बड़ा कारण है कि आपके देश में इंटरेस्ट के रेट दुनिया में सबसे ऊंचे हैं इस समय भी सबसे बड़ा कारण यह है अब आप उससे तुलना कर लीजिए अपनी कि कोई कंपनी आई है उसको तीन परसेंट इंटरेस्ट पे हंड्रेड बिलियन डॉलर मिलेगा और आपको पन्द्रह परसेंट के इंटरेस्ट पे अगर एक बिलियन डॉलर भी मिलेगा तो आप कल्पना कर लीजिए कि आप दौड़ेंगे कैसे एक बात दूसरी बात हर मल्टीनेशनल नेशनल के सपोर्ट में उनके देशों की सरकारें खड़ी हुई है दुर्भाग्य से यह हमारे देश में नहीं है आपको मैं बता दू एक छोटा सा केस हुआ एनरोन का पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट हिन्दुस्तान में खड़ी हो गई आके जैसे ही यहां यह हुआ कि एंड्रॉन का एग्रीमेंट कैंसिल किया जाएगा अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका का फॉरेन ट्रेड सेक्रेटरी सब हिन्दुस्तान में आके हाजिर हो गए सिर्फ एक एंड्रॉन और एंड्रॉन प्राइवेट कंपनी है अमेरिकन पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं है तो अमरीका की एक कंपनी के लिए पूरी गवर्नमेंट खड़ी है प्रोटेक्शन के लिए आपके देश में ऐसा नहीं है और तीसरा एक और कारण है तीसरा एक और कारण है कि हर मल्टीनेशनल कंपनी को उनकी पॉलिसीज बनाने में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के तमाम अधिकारियों की मदद मिलती है या इसको ऐसे कहूं मैं कि मल्टीनेशनल के लोग आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में भी हैं और उनके लोग मल्टीनेशनल में भी हैं म्यूचुअल हर इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहती है जैसे मैं आपको एक उदाहरण दू आईएमएफ को पता था कि हिन्दुस्तान में एक जुलाई उन्नीस को ट्वेंटी थ्री होगा ये खबर उन्होंने तीन दिन पहले अपनी तमाम कंपनियों को बता दी तो उन्होंने हिन्दुस्तान में क्या किया डॉलर उठा लिया मार्केट से और 2 जुलाई को वही डॉलर लेके आए आपके मार्केट में फिर तो हर एक डॉलर पे उन्होंने 23 प्रतिशत का मुनाफा कमाया ये वो करते इनकी तुरंत सूचना उन कंपनियों को मिल जाती है ये सुविधाएं आपके देश में नहीं है आपकी कंपनियों को तो इसलिए आपके देश की कंपनियां वैसी बन नहीं पाई बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाई उसके ये तीन बड़े कारण हैं छोटे छोटे और भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन ये तीन मुख्य कारण जी जी यदि ये कारण दूर तो करने के लिए ज्यादा किए गए बिल्कुल करने चाहिए मैं तो मानता हूं मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि दुनिया में बिना प्रोटेक्शन के कोई भी ट्रेड जिंदा नहीं रहता तो हमको भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा हम अपने उन फैक्टर्स को जो अभी भी अमेरिका की कंपनियों के समकक्ष नहीं है और आपने ही कहा अपने उदाहरण में कि एक कंपनी आए जिसका टोटल ट्रेड जो है आपकी सरकार के बजट से ज्यादा हो तो उसके साथ आप कॉम्पीट कैसे करेंगे तो जहां पर आपका ट्रेडिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग का या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप अभी डेवलप हो रही है वहां प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा और जहां पे हो चुकी है वहां प्रोटेक्शन देने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बिना प्रोटेक्शन के दुनिया में कोई भी ट्रेड नहीं चलता हर देश में यही हुआ है हमको भी करना पड़ेगा राजीव जी बहुत लोगों का मानना है कि अगर मल्टीनेशनल देश में नहीं आएंगे तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होगा इसमें बस एक मिनट में जवाब दे दूं क्योंकि मुझे एक दूसरे व्याख्यान के लिए जाना है टेक्नोलॉजी का जितना डेवलपमेंट होता है वो अपने लेवल पे होता है कोई भी मल्टीनेशनल आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता जैसे मैं उदाहरण आपको दूं। हमारे देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी हमने तीन मल्टीनेशनल को अप्रोच किया राजीव गांधी अमरीका गए एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की लेकिन अमरीका ने साफ मना कर दिया हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था एक जमाने में राजीव गांधी ने अप्रोच किया अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया फिर जो सुपर कंप्यूटर हमको अमेरिका से नहीं मिला उसके लिए फिर रूस की कोशिश रूस ने भी मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन देने की बात रूस ने मान ली लेकिन सुपर कम्प्यूटर देने से मना कर दिया फिर क्या हुआ वो लौट के आए हिन्दुस्तान में मीटिंग हुई साइंटिस्टों ने कहा कि मायूस मत हुई आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और हमको काम करने की खुली छूट दीजिए उन्हीं हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने तीन साल के अंदर क्रायोजेनिक इंजन बना लिया और शायद इस साल आप देखेंगे कि हमारे जो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे वो हमारे बनाए हुए क्रायोजेनिक इंजन के होंगे और आज मुझे इस बात में गर्व है क्योंकि मैं टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाला आदमी रहा हिन्दुस्तान में हंड्रेड परसेंट टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट बन रहे हैं कोई मल्टीनेशनल नहीं आया हमारे यहां ढाई सौ किलोमीटर से लेकर पांच हजार किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल्स बनाई हैं। डॉक्टर ए पीजे कलाम जैसे लोगों के मेहनत उनका परिणाम है तो हमारे देश में वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज है साठ हजार वैज्ञानिक हैं। दुनिया में इतने वैज्ञानिक शायद ही किसी देश के पास होंगे उनको अगर ठीक से हम लगा सकें तो टेक्नोलॉजी में हमारे देश में कोई कमी नहीं होने वाली टेक्नोलॉजी का एक परस्पेक्टिव हमको डेवलप करना पड़ेगा वो नहीं हो पाया आजादी के बाद तो हमारे पास इंजीनियर्स बहुत हैं, साइंटिस्ट बहुत हैं, ट्रेंड हमारे पास लोग बहुत हैं, स्किल्ड मैनपावर बहुत है वो जो चला जाता है देश के बाहर उसको रोककर जो हमारा ब्रेन ब्रेन हो रहा है और एवरी ईयर हम 20 बिलियन डॉलर का लॉस कर रहे हैं ब्रेन ब्रेन हमारे यहाँ इंजीनियर तैयार होता है पांच छह लाख रुपए में आई, आई में और चला जाता है अमरीका हमारे यहाँ डॉक्टर तैयार होता है आठ दस लाख रूपये में चला जाता है कनाडा तो ये जो ब्रेन ब्रेन हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा और इसके लिए मुझे लगता है बहुत सख्ती के साथ एक नीति बनानी पड़ेगी जो जापान में है जापान में एक पॉलिसी है कि आप अगर जापान में अध्ययन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं आप विदेश जाइए अध्ययन करने के लिए वापस लौट के जापान में आना ही पड़ता है और काम अपने देश के लिए ही करना पड़ता है वो पॉलिसी हमको बनानी ही पड़ेगी अपने देश में तो वो पॉलिसी बने और एक नेशनल मोबिलाइजेशन हो तो टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं है हमने सुपर कम्प्यूटर बनाया है और एक नहीं चौदह हैं आप हमारे पास और आज दुनिया में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर में हम दुनिया में बेस्ट कंप्यूटर और बेस्ट प्रोग्राम्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है बशर्ते कि प्रोटेक्शन मिले तब ये हम कर सकते हैं तो ये संभव है इस देश में ब्रेन हमारे पास है दिमाग हमारे पास है एक स्पिरिट की जरूरत है